आध्यात्मरामण अयोध्याग सात मयश्रीतिमा प्राह ब्रह्म भयम ते नत्वा सलिल्वा न्वाय जीवितुक्त मुनिना तेन यागत मुनिसक रक्षेताया युक्त भी शरणागतम तब उन्होंने मुझसे कहा डरो मत तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांगो मुनि कुमार के ऐसा कहने पर यह मुनि हिंसक आपके पास आया है आप दोनों बड़े दयाशील हैं मैं आपकी शरण आया हूं आप मेरी रक्षा करें इति दुखात तो, विलप्य बहुशोचत पति न सुत सुत मैया तो वृद्ध दंपते स्पष्टा सुत तो हस्ताभ्या बहुश विलेपतु युन कर्वे होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले जहां हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहां ले चलो तब जहां वह लड़का पड़ा था वहीं उन वृद्ध दंपति को मैं ले गया और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे हा हे तिकंदमाल तो, पुत्र जलम देहेत पुत्रे किम न ततो तम चुतु शीघ्रम चिति भूपते मैं तदव रचिता चितिशिता तैस्तनत्ष्टो दग्धास्त्री तिदिवं जयु वे हा पुत्र हा पुत्र कहकर रोते हुए बोले बेटा हमें जल दो हमें जल दो आज जल क्यों नहीं देते हो फिर उन्होंने मुझसे कहा राजन शीघ्र ही चिता जलाओ चिता बनाओ मैंने तुरंत ही वहाँ चिता बना दी तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्ग लोग को चले गए त्र वृद्ध पिताप्राहप्य भविष्य पुत्रशोक मरण प्राप्ते वचना उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे स इदानी मम प्राप्त ह, शाप कालो निवार लिलािलााथ राजा शोक समाकुल हा रामपुत्र हाशते हा लक्ष्मण गुणाकर त्योगा हम प्राप्तों मृत्यु के, के वही अनिवार्य साप इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर प करने लगे हा पुत्र राम हा सीते हा गुणाकर लक्ष्मण तुम्हारे वियोग से न कई कई से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ